जय yeah, जय yeah, yeah. निशारदींदु यंग शोभावेश मुन गांगसंगम श्रीराधा मुकुंदयुगल तदह नवा प्रवेश मम वाच मीम प्रसुप्र प्रसुप्ता सीव्यखिल शक्तिधरस्वना अन्या हस्तचरण्रवण प्राण भगवती पुर वसुदेवसुत कंसचानूरमर्दन देवक परीकृष्ण वंदे जगदुर वागी वदने ली वसी यस्ती हृदय संविदिहम भराव कल वृक्षाण विराम सकलापदा अभीरामस्त्रोका सन प्रभुस्वामखिलुतिसारेक मध्यात्मदीपमतिथिशीर्षता संसारिण क्या गुहम तम व्यासूपयानी नाराण नमस्कृत नर चम देवीम व्यासम् सरस्वती व्या जयदी वाछाकुभ्यपा सिंधुभ्य पति पानेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम वैष्णवेभ्यो नमो नमः सीता साररंभा श्रीरामंद मध्यम अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा निगमकलोलि फल शुकमृतद्रवसंुतवत रसमल रसिका भुवि का बोलो श्री श्री वृंदवनिहारीमचंदवाशारण क्षेत्र की, की सच्चिदनंदय विश्वत्पत्ति पत्रय विनाशा श्रीकृष्णा वम पुराण में भागवत महात्म के वर्णन के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी वंदना आरंभ हो रही है वंदना जीव के सारे बंधन को समाप्त कर देता है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 जिसके जीवन में विनम्रता नहीं है वो वैष्णव नहीं हो सकता है वैष्णव ग्रंथ के आरंभ में वंदना है भगवान श्रीकृष्ण श्री कृष्ण आय वहा सर्वे सशिष्या सपरिकरा श्री कृष्णचंद्र चरणेभ्यो नमः। भगवान हम सब के सब शिष्यों के साथ परिकरों के साथ सबके सब श्रोताओं के, सब के साथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मंगलमय पावन पाद पद्म में अपनी प्रणति निवेदन कर रहे हैं श्री कृष्ण आय वृणुमा श्री कृष्ण आय वैंड भगवान श्रीकृष्ण है भगवान कृष्ण है कृष्ण का मतलब खींचने वाला जो अपनी ओर खींच ले उसका नाम कृष्ण है अपनी मधुरमयी मंगलई मंगलमयी लीलाओं को उद्भाषित करके जो भक्तजनों को अपनी ओर परबस आकर्षित कर ले उसका नाम कृष्ण है। श्री कृष्ण आय वन जो मधुरमयी मंगलमई वेणुनाद के लहरी को नर्तित करती हुए भगवत भक्तों के किंबा ब्रज बल्लवी गणों के मनों को नर्तित करने में सर्वथा समर्थ हो उसका नाम श्री कृष्ण है श्री कृष्ण इस प्रकार खींचता है वो वेणु रवेण बल्लवी वल्लवी गणम ब्रज सीमंतनी नाम मन आकर्षित सुसनिध ब्रज वल्लवी गणों को बरबस अपनी ओर खींच ले उसका नाम श्री कृष्ण जो अपनी मधुर मंगलमयी मनोहर चपलता से बालक्रिया करके श्री नंदीशोदा के मन को अपनी ओर बरबस खींच ले उसका नाम श्री कृष्ण है श्री कृष्ण श्री कृष्ण हम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में मंगलमयी वंदना करते राम जी हमारे वैष्णव में उपासना युगल की है दो की उपासना है एक की नहीं सीताराम की उपासना है राधा कृष्ण की उपासना है गोरी इस प्रकार से जितने भी उपासनाएं हैं लक्ष्मी नारायण की उपासना है एक की उपासना नहीं लेकिन यहां श्रीकृष्ण आये वहां अकेले श्री कृष्ण की वंदना है ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा हो ही नहीं सकता श्रीया राधाया सहित कृष्ण श्री कृष्ण तस्मय श्री कृष्ण आय वयम नमी में श्री राधा रानी छिपी हुई श्री कृष्ण आय वयम श्री राधा कृष्ण आय वय नी राधा कृष्ण के चरणों में हमारी वंदना है आप एक ही खींचते हो कृष्ण तो बहुरूपिया हैं महाराज राम जी के यहां तो एक चल सकता है कृष्ण जी कहते हैं एक की जरूरत नहीं है वहां तो सोलह हजार एक सौ आठ है कुछ तो जल्द ज्यादा लाओ एकाधिक तो लेक सम दीजिए श्रिया सहिताय स्री स्री स्री स्री श्री कृष्ण श्री राधा श्री रमा श्रीवाणी सरस्वती श्री कृष्ण आय भय वंदना राधा कृष्ण की वंदना से श्री लक्ष्मी कृष्ण की वंदना सरस्वती कृष्ण की वंदना वाणी कृष्ण की वंदना श्री कृष्ण आय वय हम श्री कृष्ण के मंगलमय पाद पदों में, में प्रणति निवेदन करते हैं भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान में सत है चित है आनंद है कभी कभी दृश्यमान नहीं होता भगवान में कभी कभी सत भी दृश्यमान नहीं चित्त भी दृश्यमान नहीं आनंद भी दृश्यमान नहीं रोता है वो रोता है फपक फपक के रोता है आनंद ढूंढता है किसी को ढूंढता है किसी को, को ब्रज सीमंतनियों के चक्कर में पड़कर के महाराज सारे ब्रजमंडल में इधर ढूंढता है उधर ढूंढता है चित कहां कहा है चित्त अपनी सत्ता को ब्रजीमंतनियों के चरणों में लहलाहाट कर देता है फिर कहां सत है महाराज सत भी नहीं चिद भी नहीं आनंद भी नहीं आपको दृश्यमान नहीं है लेकिन उसका सदघनत्व तो, चिदघनत्व तो, आनंद घनत्व तो कभी गायब हो ही नहीं सकता सचिदानंद रूपा विश्वोत्पत्ति आदि है कभी संसार का प्राकृत्य संसार का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 पत्रशा श्री कृष्णा यम प्रव्रजन मनुपेतमेत कृत्यम दैवायनो विरह कातर या जुह पुत्री तन्मयया तोदु तम सर्वूतहृदय मुनिमान तो महात्मे श्री शिवजी महाराज की वंदना है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 अरणी देवी कहती प्रभु बेटी मेरे कष्ट की कोई चिंता नहीं तेरे को कष्ट मिलता है व्यास कहते मां के कष्ट की निवृत्ति के लिए तुम बाहर आओ अरणी देवी कहती मेरे कष्ट की नहीं अपने कष्ट की निवृत्ति के लिए बाहर आ जाओ बेटा इस काल कोठरी में तुझे तुझे कष्ट मिलता हो भगवान शुक्र कहते हैं मैं नहीं आऊ मुझे आप लोग चक्कर में डाल दोगे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 आज कृष्ण के साथ संसार को देखो संसार से कोई खतरा नहीं है भगवान के बिना संसार के देखोगे संसार के चक्कर में पड़ जाओगे सुनिश्चित सिद्धांत निकले निकल करके भगे महाराज प्रव्रज्ञा ग्रहण करके भगे ये जन्मजात सन्यासी है देखो इसको किसी संस्कार की जरूरत नहीं है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 के पीछे पीछे दौरा बेटे लौटा बेटी तेरी मां ने भी तेरा मुख भी नहीं देखा है वारह वर्ष की गर्भजन्य व्यथा को सह करके भी अभी तेरा मुख नहीं देखा तेरी मां होश में नहीं है पुत्र जब होश में आएगी तुम उसको क्या जवाब लौटा लौटा दिपायनो बिरहका तर आजुहा पुत्रे तनमयतया तरविनेत्रे थी हे बेट पुत्र हे पुत्र बड़े जोड़ से हे पुत्र लौटा तनमयतया तरविने दु तनमय तया तन्मय सुखदेव मय बात तो ठीक है लेकिन सुख कौन है कि तत् हैं ओम तत् सत ये सब भगवान के नाम है तन्मयतया तमया ब्रह्म रूप तन्मय तया ब्रह्म रूपतया तरवोभिने दु वृक्षों ने अभिने दुह उत्तरम दुहु वृक्षों ने उत्तर दिया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 जाने दो जाने वैष्णव वैष्णव वियोगी वैष्णव वैष्णव मिलना मुश्किल वैष्णव बहु, मिलना बहुत मुश्किल वियोगी वैष्णव इसी क्षेत्र में आंखों से सुबर्षण कर दी वो हा कह दे हाँ हाँ हाँ हा कृष्ण हा कृष्ण हा नाथ हा रमण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 तम सर्वभूत हृदय मुनिमा नोस्मी उन भगवान सुख के चरणों में आ न अच्छी तरह से हम नत हो रहे हैं आ माने है? मेरा अंग अंग श्री सुखदेव के चरणों में अभिवंदन कर रहा है आन तोस्वी तम सर्वभूत हृदय आप लोग कौन है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 मुनि मान तो नयिषारण्य का पवित्र क्षेत्र है आज हमारा सौभाग्य है कि हम में बैठ के कथा सुना रहे हैं हमारी बहुत दिनों से लालसा है कलकत्ते वालों ने बम्बई वालों ने दिल्ली वालों ने तो मेरी कथा सुननी चाहिए अभी भी सुनना चाहते हैं आकर के रोते भी हैं जाने का मन नहीं करता वहां की गंदगी को चूमने का मन नहीं करता सुहने का मन नहीं करता लेकिन नैमिश की पवित्र भूमि में मेरा मन लाला था कि मैं कब कथा कर मैंने उपकार नहीं किया है मैं उपकृत हुआ हूं आपको ये मेरे हृदय की आवाज है व्यासपीठ से कही हुई आवाज मेरा उपकार नहीं है मैं उपकृत हूं आज भी देश के श्रोता कितना प्यार करते हैं कहा से लोग आए हुए हैं मेरा उत्साह संवर्धन करने के लिए कि तू कथा कहे हम सुनने के लिए तैयार है नयमिश क्षेत्र बड़ा पवित्र क्षेत्र है जानते हो दुनिया का सबसे पवित्रतम क्षेत्र है इसका नाम नैमिष है ही इसमें बड़े बड़े अमलात्माओं ने बीतराग महात्माओं ने संतों ने सज्जनों ने आप तो पुरुषों ने आप्त तो कामों ने जानना चाहा कि हम पवित्रतम स्थल जानना चाहते हैं जहां हम कुछ अनुष्ठान करें। ब्रह्मा ने एक चक्र फेंक दिया इसके पीछे पीछे जाओ इस जहां जहां जाए उसके पीछे दौड़ते चले जाओ चक्र चलता रहा अमलात्मा अमलात्मागण चलती रहे महात्मा महात्मागण चलती रहे चलते चलते चलते वो चक्र ण्य की पवित्र धरती पे आया इसकी नेमी सीर्य हो गई इसकी अरा यहीं पर कुंठित हो गई और जब नेमी सीर्य हो गई अरा कुंठित हो गई वही चक्र तीर्थ जहां आप सवेरे स्नान करते होंगे वही चक्र तीर्थ ये पवित्रतम तीर्थ है हे हो पवित्रतम तीर्थ तो और भी बहुत सी होंगे हम नहीं जानते हमारा तो इसका आत्मा का संबंध है नहीं हम राम भक्त हैं हमारे ठाकुर ने आकर के यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया है बाल्मीकि रामायण के गये गाहौर इस धरती को पहले पहले प्राप्त धरती राम कथा से उतप्रोत इस धरित्री पर लोक उसने रामायण गान किया है यह वह मंगलमयी धरती है जिस धरती ने सिंहासन ऊंचा करके भगवती भासुती, करुणामयी जगत जन्नी जानकी को अपने गोद में स्थान दिया ऐसी पवित्र धरती का हम मन से प्राण से अभिनंदन करती हैं अभिवंदन करते हैं मैं रोम रोम से इस धरती को प्रणाम करता हूं नैमिशारण्य पवित्र क्षेत्र है ऐसी पवित्र धरती कहीं है सवर्ण का अधिक अठासी हजार महात्मा यहां बैठे हैं बिश्रवा श्रिया में लोम हर्षण के पुत्र श्री शिवाजी महाराज कथा सुनाने के लिए तैयार है नए सूतमासीनम सूतमासी अभिवाद्य महामतिम सूर्यजी महाराज का वैशिष्ट्य क्या है वो महामती है। महामती मतलब बहुत बुद्धिमान है सज्जनों मुझे क्षमा करना बुद्धिमानों की कमी उस युग में नहीं थी इन सवणकादिकों के पास बुद्धि की कमी नहीं है अट्ठासी हजार में बहुत से ऐसे होंगे जो सूद से ज्यादा बुद्धिमान अभिवाद्य महामतिम महामतिम का मतलब क्या है जो महान है उसमें इनकी बुद्धि लगी हुई है महान ठाकुर जी हैं मेरे ठाकुर जी का एक नाम महान भी महान में जिसकी मति लग जाए वही महामति है जिसकी बुद्धि महान मिलने लगे वो बुद्धि का कितना भी नर्तन करावे वो बुद्ध वो बुद्धि ठाकुर तक पहुंचाने वाली है नहीं बुद्ध की कसरत करके कोई श्रीमद् भागवत की कथा कहे श्रीमद् रामचरित मानस की कथा कहे श्रीमद् रामायण की कथा कहे ठाकुर उससे नहीं रिश्ते कुछ न जानो कुछ न समझो शब्दार्थक ज्ञान न हो पद ज्ञान न हो रो करके ठाकुर के, के चरणों में अपनी भावा अभिव्यक्ति कर दो ठाकुर रीज जाए ये मेरा दावा है महाराज यह मैं ऊपर से नहीं कह रहा हूं हृदय से कह रहा हूं अभिवाद्य महामति भगवान के चरणों में जिनकी बुद्धि हमेशा लगी रहती है वही राम कथा कहने का अधिकारी है सूजी महाराज बैठे ने हैं नयमिषारण्य की पवित्र धरती में भगवान में उनकी बुद्धि जुड़ी हुई है महामति भगवान से उनकी बुद्धि जुड़ी हुई शवनक जी महाराज उनके पास जाके बोले शवनको ब्रवीण सूची महाराज आपकी तो महान में मति जुड़ी हुई है हमारे शौनक भी कम नहीं है कथामृत रुशल शवन को ब्रवीण कथाकार कथाकार की बुद्धि विकृत हो जाएगी महाराज अगर सामने कथा मृत रसा स्वादी न बैठा हो सामने ऊंघने वाला बैठा हो सामने सामने सामने सामने बकुला बैठा हो है? महाराज कथा कथा मृत रसा स्वादी न हो परिणाम क्या हो कथा व्यथा हो जाएगी रसिक सुख भित्त निवेदन धुनेगा ना कथाम रसा स्वाद कुशल ये सौनक का नाम है भागवत के महात्म्य सौनक का नामकरण सुनने ये भगवान व्यास नामकरण कर रहे हैं सूत का नाम महामतिम महामतिम का अर्थ दास ने भी निवेदन किया सौनक का नाम क्या किया कि कथा मृत रसास स्वाद कुशला है। कथा ही अमृत है और वो अमृत रसभरा है और उसका आस्वादन करने में जो परम चतुर है कथा मृत रसास स्वाद कुशला श्री शवनक जी महाराज कहते हैं पहले भेंट चढ़ाओ फिर कथा सुनो लोग कहते हैं बात में कथा, कथा पहले सुनेंगे भेंट बाद में करेंगे बेचारे के मन में हुकुर दुकुर होता क्या है क्या चढ़ा नहीं हम तो पहले चढ़ाएंगे अज्ञान ध्वान विध्वंसौ कोटि सूर्य समप्रभा प्रभाव अज्ञान के निवृत्त करने के लिए अनेक सूर्य की अग्नि पंक्ति के समान आपका मंगल में तेज है महाराज आपकी प्रतिभा है भा का दो मतलब होता है प्रभा भी और प्रतिभा भी सूत पक्ष में प्रतिभा अर्थ लेंगे तो और अच्छा पड़ेगा कोटि सूर्य आशीर्वाद दे रहे आशीर्वाद दे रहे हैं केवल संबोधन नहीं है संबोधन ये तो सूत ये सूत का नामकरण भी हो रहा है अज्ञान विध्वंस को भी सूर्य प्रभाव तो का नामकरण हो रहा है जी महात्मा थे मुख्य तो साथ साथ में जब महात्मा आशीर्वाद जब आ, महात्मा नाम नामकरण करता है तो आशीर्वाद दे भी दे देता है हम बड़े बड़े संतों के पास कभी कभी जाते तो क्योंकि महाराज जी आपकी कथा बड़ी अच्छी है तो हम फूल में कुछ कभी नहीं हम मेरी कथा में कुछ कमी होगी तो महात्मा के आशीर्वाद से पूरी होगी हम ऐसा सोचते हैं। महजन अगर आशीर्वाद दे महजनों की राम जी महजनों के वाणी के पीछे अर्थ दौड़ता है महजनों के वाणी के पीछे अर्थ दौड़ता है सज्जनों की वाणी के पीछे अर्थ दौड़ता है महत्वपूर्ण आशीर्वाद दे दिया है? प्रशस्ती कर दी आप बड़े राम भक्त में आपकी राम भक्ति पूरी हो गई कोई कमी होगी तो आप निश्चित समझो पूरे हो गए अज्ञानक पहले दे दक्षिणा दे रहे अज्ञानक ध्वान्त विध्वंसा को भी सूर्य समबोधन भी है आशीर्वाद भी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 धनिक लोग अपने धन से रिहाना चाहते हैं ठाकुर बड़े ताव के साथ मुछू पर हाथ पैरते हैं हमने ठाकुर के ऐसी पूजा की तुम्हारी पूजा की और ठाकुर ने देखा भी नहीं मैं आपसे ठीक कह रहा हूँ ठाकुर तो वहां जाकर की नाच रहा है कहाँ नाच रहा है जहां पर आंखों से आंसू आंसू गिर रहे हैं हमारा आंखों से आंसू गिर रहे हैं सामने बासी भात पड़ा हुआ है ठाकुर उसको ढूंढ झूक खा रहा है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 वो विद्वानों के हाथ में नहीं बिकता याद रखना कलाकारों वो कलाकारों के हाथ में नहीं बिकता याद रखना गुड़ियों गुड़ियों के हाथ में नहीं बिकता किसके हाथ में बिकता है भक्तें भक्तवत सलाह वो तो भक्तों के हाथ में बिकता है और मिस जिसकी आंखों से उत्तम विरला सुधारा बहती रहती है अमुक से सीताराम सीताराम सीताराम मंगलमय ध्वरी समुच्चरित होती है उसके हाथों ठाकुर अपने को बेच बेच देता है, है कोई खरीदने वाला हर कोई खरीदने वाला तब कुछ पदार्थ भी तो चाहिए हाँ कुछ चाहिए क्या चाहिए आपकी आंखों के आंसू चाहिए मारा ऐसा बंधन है आंखों के आंसुओं के लड़ी से ठाकुर के चरणों को बांधो ठाकुर में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 तुलसी दल मात्रेण चुल्लुके जल विक्रीणीते सत्मा भक्तभ्यो भक्तवत्सल चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम स्वर्गीय संपदाओं को कल्प वृक्ष देता है अहिक संपदाओं को चिंता मणि देती है लेकिन अगर अगर संतरी जाए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 कथम ब्रह्म दीन मुख आप दीन मुक्से हैं आप दीन मुक्से भक्त तो दीन ठाकुर के सामने बनता है और कभी नहीं बनता है आज ब्रह्म कथम ब्रह्म दीन मुखस भवान भगवान चिंता में आतुर कैसे हो गए हैं वैष्णव तो कभी चिंता करता ही नहीं वैष्णव की चिंता को तो ठाकुर ओढ़ लेते हैं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 बेटी में आ सकते हैं, बेटी में आ सकते हैं, धन में आ सकते हैं, पुत्र में आ सकते हैं, इधर आ सकते हैं, उधर आ सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, स्वर्ग में आ सकता हैं? ऐसा जो व्यक्ति है वो चिंता करता है और तुम तो वैष्णव हो नारद तुम्हें काहे की चिंता तुम्हारी जिसकी चिंता ठाकुर ओढ़ लें वो भी चिंता करे अनाशक्त भाव से विचरण करने वाले में आज आशक्ति की भावना कैसी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 एक ने कहा क्या कार्य देखा ध्यान देना इस पर इस पर गेही गेही जने जने अरे एक क्षेत्र में कथा सारे आओ दौड़ करके वहां पर मैं तो उसकी यहां कथा मैं तो नहीं जाऊंगा मैं तो अपने घर में अलग कराऊंगा अगर शुद्ध वैष्णव कथाकार होगा इस बात को सुन लेगा तो कभी जाएगा नहीं तुम्हारे वहां तुम अपमान छोड़कर मेरी कथा सुनने नहीं आए और हम तुम्हें कथा सुनाने तुम्हारे घर आएंगे ऐसा नहीं गेहे गेहे जने जने और किस लिए अगर उसको भक्त बनाना हो तो कोई बात नहीं कणलोभेद कारिता कणल ओभेद राम जी कथासार चला गया अरे मैं कहां तक कहूं आज तुम्हें क्या बताऊं आप, आप क्या मैं हम वैष्णव हैं महाराज जी आपके गुरु कौन क्या हम तो ठाकुर जी से दीक्षा लें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 समझे संप्रदाय पुरस्सर अगर आपकी वैष्णवी दीक्षा नहीं है तो वैष्णवता आप में नहीं है नोट कर लो इसको भागवत जी कह रही हैं नहीं वैष्णवता पुत्र संप्रदाय पुरस्सरा भक्ति कहती है देवर्षि तुम धर्नी हो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए हम दुखी हैं हमारे दुख का निवारण करो महात्मन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 अपना मुख अरे उठो अरे उठो कहा का उठना हमारा नहीं उठते नारद जी ने अपना पीत पट उनके मस्तक पर डाल करके कान के पास मुख ले गए मंत्रोपदेश किया याद रखना मंत्रोपदेश सफल तभी होगा जब शिष्य भी दोबारा कहेगा हम कहे श्री राम तो शिष्य भी बोले श्रीराम हम बोले श्री राम तो शिष्य बोले श्री राम तब ना मंत्र होगा नारद जी ने मंत्रोपदेश दिया लेकिन एक तरफ से था दूसरे तरफ से नहीं था इसलिए लोगों ने पूछा कि मंत्रोपदेश तो मंत्रो हो बिल्कुल तो मंत्रोपद उधर से आवाज कहा मिली उधर से प्रतिध्वनि कहा मिली नारदी ने प्रयास किया उधर से प्रतिध्वनि नहीं मिली राम जी मुखसोच करना शब्द मुच्च समुच्चरण नहीं उठे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 चिंतन निधि गोविंदम स्मारयास भार भगवान का स्मरण किया स्वामी मेरे ऊपर कृपा करो आकाशवाणी होती इसके लिए सत्कर्म करो अब सत्कर्म क्या है आकाशवाणी दु लुप्त अब महाराज महात्माओं के पास जाए अब सारे भारत वर्ष में शोर मच गया नारद जी महाराज ज्ञान वैराई को नहीं उठा पाए सतकर पूछ रहे जगह जगह करने, करने जपन जना नारद नहीं बोल रहे हैं नारद जी को नहीं मालूम है अब किसको मालूम होगा करने, करने जपन जना महाराज भगदड़ मच गई जब लोगों ने सुना कि नारजे भग गए कह क्योंकि पूछेंगे तो जवाब हमारे पास है नहीं अब कुछ रह गए मुख ढकके पड़ गए क्या है कि हम तो मौनी है जवाब तो है नहीं किसी के पास ऐसी स्थिति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 भगवान की कृपा कैसी मिलती क्या अन्य मिल गया भगवान की तो बढ़िया कोठी मिल गई करोड़ों का वायलेंस हो गया भगवान की कृपा इनके ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है क्या कृपा कह दस बेटे हैं इनके हम क्या कैसे कह दसों नालायक है एक गाली देता है एक मारता है इनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है भगवान की कृपा क्या है महाराज रामचरित का पाठ करते हो श्रीमद भागवत का पाठ करते हो आपकी आंखों से आंसू आते हैं नहीं आते है?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 खाली विवेकी होगा तो पहाड़ करेगा अखाली विनम्र होगा विवेकी नहीं होगा तो समझेगा नहीं सोएगा विनम्र ये विवेकी सुनाओगे मैंने गंगा द्वार में सुनाएंगे व्यास जी ने झगड़ा बिठाया आज हरिद्वार कई नाम है महाराज वैष्णव ने कहा हरिद्वार है सही शही हरिद्वार है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 तब तो लोग तृप्त होंगे तब तो लोग पाएंगे हैं? श्री नारद और सुख दोनों दौड़ने वाले हैं दोनों भक्ति रस का परिवे... परिवेशन करने वाले दोनों परोसने वाले पंगत फेरने वाले हैं? है? हमारे साधुओं का कहते पंगत फेरना है? फेरने वाला बड़ा चतुर होना चाहिए महाराज कंजूस हो तो पेट ही नहीं भरे कंजूस हो तो पेट नहीं भरे नारदी महाराजा महारा, उदार चीता महात्मा है महाराज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 वैष्णव को चरण का आघात देते हुए आगे आना महान अपराध है बहुत अपराध है पीछे आओ तो पीछे बैठो चाहे धनी के बाप हो चाहे विद्वान के बाप हो पीछे आओ तो पीछे बैठो धारण तो प्यारे गौर के क्यों आते हैं योग्य स्थान ग्रहण करने ले जहां से हमको आनंद आए, कोई जरूरी नहीं यहीं इसे सबको आनंद आएगा किसी को वहां से भी आनंद आता है ना रसपा कोई करके रोना चाहता है वो कहता है यहां रहूंगा प्याघा पड़ेगा हम तो वहां बैठेंगे क्यों धावन तो प्याय सर्वे दौड़ क्या रहे महाराज सब दौड़ क्या आ रहे, आ रहे। कुछ नाम ये कौन कौन आया कि बड़ी लंबी लिस्ट है मैं क्या बताऊंगी ये आठ सुन लो ब्रिगुर वशिष्ठ गौतम मेधा सब स्पष्ट अर्थ नहीं करूंगा भिगुर भृगुर्शिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरातु परशुराम तथा गादी सूत विश्वामित्र शाकल मृकुंड मृकंड अत्रि मारकंडे अज पिप्पला दे, दत्तात्रेय भारत योग व्यास परासर